महाभारत शांति पर्व षणव्यधिक्शत तमोध्याय परसर गीता वर्ण विशेष की उत्पत्ति का रहस्य तपोबल से उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति विभिन्न वर्णों के विशेष और सामान्य धर्म सत्कर्म की श्रेष्ठता तथा हिंसारहित धर्म का वर्णन जनकुवाच वर्णो विशेष वर्ण से न जाय ए तदीक्षा म्य हम ज्ञातुम तदब्रोही वदताम भर जनक ने पूछा वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि ब्राह्मण आदि विशेष विशेष वर्णों का जो वर्ण है वह कैसे उत्पन्न होता है यह मैं जानना चाहता हूं आप इस विषय को बताएं यदि तज्जाते पत्यम स एवायम श्रुति कथम ब्राह्मण तो जा विशेष गतः श्रुति कहती है कि जिससे यह संतान उत्पन्न होती है तद्रूप ही समझी जाती है अर्थात संतति के रूप में जन्मदाता पिता ही नूतन जन्म धारण करता है ऐसे दिशा में प्रारंभ में ब्रह्मा जैसे उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से ही सबका जन्म हुआ है तब उनकी छत्री आदि विशेष संज्ञा कैसे हो गई महाराज महाराजात तपस्त तपस्तपकर्षेण जाति ग्रहणताश जी ने कहा महाराज यह ठीक है कि जिससे जो जन्म लेता है उसी का व होता है तथापि तपस्या की न्यूनता के कारण लोग निकृष्ट जाति को प्राप्त हो गए हैं सुक्षेत्राच सुबीजा च पुण्योतिभाव अतोन तर तो हिनावरोम क्षेत्र और उत्तम बीज से जो जन्म होता है वह पवित्र ही होता है यदि क्षेत्र और बीज में से एक भी निम्न कोटि का हो तो उससे निम्न संतान की ही उत्पत्ति होती है वक्त भुजाभ्याभ्या पदभ्या प्रजापतिलोह का धर्म विदोहिधु धर्मज्ञ पुरुष यह जानते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी जब मानव जगत की सृष्टि करने लगे उस समय उनके मुख भुजा उरु और पैर इन अंगों से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ था मुख जा ब्राह्मण हस्तात् क्षत्र आस्पिता उजन पाद जा परिचार का तात जो मुख से उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण कहलाए दोनों भुजाओं से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को क्षत्रिय माना गया राजन जो उर्वों अर्थात जांघों से उत्पन्न हुए वे धनमान वैश्य कहे गए जिनकी उत्पत्ति चरणों से हुई वे सेवक या शूद्र कहलाए चातुणाम वर्ण नम आगम पुरुष अतो देता ये ते व ही संस्कार जा स्मृता पुरुष प्रवर इस प्रकार ब्रह्मा जी के चार अंगों से चार वर्णों की ही उत्पत्ति हुई इनसे भिन्न जो दूसरे दूसरे मनुष्य हैं वे इन्हें चार वर्णों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने के कारण वर्ण संकर कहलाते हैं क्षत्रिय तीर्था उग्र वह देह का पुल सातमाघता अयोगा कारण्रत्या चांडालाश्च नाधिप एक चतुर्भ्यो वर्णेभ्यो जायते वै परस्परा नरेश्वर क्षत्रियतिरथ अम्बष उग्र वैदेह स्वपाक पुलक स्टेन, निषाद सूत मागध अयोग करण रात्य और चांडाल ये ब्राह्मण आदि चार वर्णों से अनुलोम और विलोम वर्ण की स्त्रियों के साथ परस्पर संयोग होने से उत्पन्न होते हैं जनक हुआच ब्राह्मण जाता नाम नान गोत्रतः कथम बहुनी लोके वही गोत्रि मुनिश जनक ने पूछा मुनुष्य जब सबको एकमात्र ब्रह्मा जी ने ही जन्म दिया है तब मनुष्यों के भिन्न भिन्न भिन गोत्र कैसे हुए इस जगत में मनुष्यों के बहुत से गोत्र सुने जाते हैं य कथम जाता शुद्ध योन समुत्पन्ना व्यो नहुच तथा परे ऋषि मुनि जहाँ जहाँ तहाँ जन्म ग्रहण करके अर्थात जो शुद्ध योनि में और दूसरे जो विपरीत योनि में उत्पन्न हुए हैं वे सब ब्राह्मणत्व तो को कैसे प्राप्त हुए तपसा पराशर कहा राजन, तपस्या से जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं उन महात्मा पुरुषों के द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति होती है अथवा से जहाँ कहीं भी जन्म ग्रहण करते हैं वह क्षेत्र की दृष्टि निकृष्ट होने पर भी उसे उत्कृष्ट ही मानना चाहिए उत्पाद्यपुत्रा मुनियो नृपते ये नपसा तेषा ऋचित्व विदथु पुनः नरेश्वर मुनियों ने जहाँ तहाँ कितने ही पुत्र उत्पन्न करके उन सब को अपने ही तपोबल से ऋषि बना दिया पितामच मे पूर्वृश्यशृगस् काश्यप वेदस्ताप कक्षीय यवक्रीतृप्रोड़च बसताबर आयुर्मतंगोद्रुपदोम सेवा प्रकृति वेदेह तपसोश्रयात प्रतिष्ठिता वेद विदो दमेट विदयराज मेरे पितामह वशिष्ठ जी काश्यप गोत्री ऋष सिंह वेद रिक्रिप कक्षीवान कमठ आदि यवकृत वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण आयु मतंग दत्त ध्रुपद तथा मत्स्य ये सब तपस्या का आश्रय लेने से ही अपने अपनी प्रकृति को प्राप्त हुए थे इंद्रिय संयम और तब से ही वे वेदों के विद्वान्न तथा समाज में प्रतिष्ठित हुए थे मूलगोत्रण चुप्पुत्त्पन्ना पार्थिव अंगिरा कश्यपिष्ठो भृगुव कर्म तो गोत्री समुत्पन्ना पार्थिव नामधेयानी तपसाता च्रहणम सताम पृथ्वीनाथ पहले अंगिरा कश्यप वशिष्ठ और भृगु ये ही चार मूल गोत्र प्रकट हुए थे अन्य गोत्र कर्म के अनुसार पीछे उत्पन्न हुए हैं वे गोत्र और उनके नाम उन गोत्र प्रवर्तक महर्षियों की तपस्या से ही साधु समाज में सुविख्यात एवं सम्मानित हुए हैं जनकवाच विशेष धर्मान वर्णा प्रब्रोहे भगवन् तथा सामान्य धर्माश्च सर्वत्र कुशलो झसी जनक ने पूछा भगवान आप मुझे सब वर्णों के विशेष धर्म बताइए फिर सामान्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए क्योंकि आप सब विषयों का प्रतिपादन करने में कुशल हैं प्रतिग्रहो याचनम चथवाध्याप विशेषधर्मा विप्राणां रक्षा छत्रस्य शोभना परासर जी ने कहा राजन दान लेना यज्ञ कराना तथा विद्या पढ़ाना ये ब्राह्मणों के विशेष धर्म है जो उनकी जीविका के साधन है प्रजा की रक्षा करना छत्री के लिए श्रेष्ठ धर्म है कृषिच्च पाशपाल्यम च वाणिज्यम चेजान परिचर्या चुद्र कर्मा नरेश्वर कृषि पशुपालन और व्यापार ये वैश्यों के कर्म है तथा दुजातियों की सेवा शुद्र का धर्म है विशेष धर्मृप वर्णा परिकीर्ति धर्म साधारण सात विस्तरे महाराज ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए हैं तात अब उनके साधारण धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझसे सुणो आनुशंस्यम अहिंसा च प्रमाद संविभागिता च चत्यम अक्रोध एवचुदारेशु संोष आत्मज्ञानम त्यक्षा क्रूरता का अभाव कभा दया अहिंसा अप्रमा अर्थ सावधानी देवता पितर आदि को उनके भाग समर्पित करना अथवा दान देना श्राद्ध कर्म अतिथि सत्कार सत्य अक्रोध अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना पवित्रता रखना कभी किसी के दोस्त न देखना आत्मज्ञान तथा सहनशीलता ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या ओ धर्मेश न ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैं उपर्युक्त धर्मों में इन्हीं का अधिकार है विकर्मा अवस्थिता वर्ण पतनते नृपते त्रमतन उन्मंते यथा संतम आस्त सुक नरेश्वर ये तीन वर्ण विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने पर पतित हो जाते हैं सतपुरुषों का आश्रय अपने अपने कर्मों में लगे रहने से जैसे इनकी उन्नति होती है वैसे ही विपरीत कर्मों के आचरण से पतन भी हो जाता है न चाप शुद्ध पतिते निश्चयो न चाप संस्कार मिहार ती प्रवृत्तम न च धर्म माप्नुते न चाश धर्मे प्रतिथे धनम यह निश्चय के शुद्र पति नहीं होता तथा वह उपनयन आदि संस्कार का भी अधिकारी नहीं है उसे वैदिक आदि कर्मों के अनुष्ठान का का भी अधिकार नहीं प्राप्त है परंतु पर सामान्य धर्मों का उसके लिए निषेध भी नहीं किया गया है वैदे कम शुद्रम उदाह महाराज श्रुतोपन्ना पिश्विष्णु जगत प्रधानम महाराज वेदेह नरेश वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न द्विज शूद्र को प्रजापति के तुल्य बताते हैं क्योंकि वह परिचर्या द्वारा समस्त प्रजा का पालन करता है परंतु नरेंद्र मैं तो उसे संपूर्ण जगत के प्रधान रक्षक भगवान विष्णु के रूप में देखता हूँ क्योंकि पालन कर्म विष्णु का ही है और वह अपने उस कर्म द्वारा पालनकर्ता करता श्रीहरि की आराधना करके उन्हीं को प्राप्त होता है सतामृत अधिष्ठाया उदीर्थव मंत्रवर्जम न दुष्यंत कुर्वाड़ा पौष्टिकी क्रिया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 परंतु वैदिक मंत्र का उच्चारण न करें ऐसा करने से वे दोष के भागी नहीं होते हैं यथा यथा हे तरह जना तथा तथा सुखम प्राप्त प्रेतचेह चमहूर्दते इतर जाति मनुष्य भी जैसे जैसे सदाचार का आश्रय लेते हैं वैसे ही वैसे सुख पाकर ये लोक और परलोक में भी आनंद भोगते हैं जनक उवाच किम कर्म दोषीनमथो जातिम्हाबे संदेहो मे समुत्पन्न तमें व्याख्या जनक ने पूछा महामि मनुष्य को इसके कर्म दूषित करते हैं या जाति मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है आप इसका विवेचन कीजिए असंसयम महाराज कीजिएक कर्मचै जातेषम तो निशामय पराशर जी ने कहा महाराज इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं परंतु इसमें जो विशेष बात है उसे बताता हूँ सुनो जात्याच कर्मण आज अ दुष्ट कर्म न सेवती जात्यादुष्ट यह पापम न करोति करोती सुरुष जो जाति और कर्म इन दोनों से श्रेष्ठ तथा पाप कर्म का सेवन नहीं करता एवं जाति से दूषित होकर भी जो पाप कर्म नहीं करता है वही पुरुष कहलाने योग्य है जात्या प्रधानम पुरुष कुर कर्म कर्म तद्दोषी अत्यनम तस्मात् कर्म शोभनम जाति से श्रेष्ठ पुरुष भी यदि निंदित कर्म करता है तो वह कर्म उसे कलंकित कर देता है इसलिए किसी भी दृष्टि से बुरा कर्म करना अच्छा नहीं है जनक उच का लोकेज सतम भूतानि भूता सर्वदा जनक ने पूछा दिवश्रेष्ठ इस लोक में कौन कौन से ऐसे धर्मानुकूल कर्म है जिनका अनुष्ठान करते समय कभी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती परुम महाराज जन्म तम परिपृक्षसे या कर्माण नरम या सर्वदा पराशर जी ने कहा महाराज तुम जिन कर्मों के विषय में पूछ रहे हो उन्हें बताता हूँ मुझसे सुनो जो कर्म हिंसा से रहित है वे सदा मनुष्य की रक्षा करते हैं सन्यास्याुदासी न पश्यंते विगत ज्वरा ने श्रेयसम कर्म पथम समारूथा क्रम प्रसृताओं सुसंसिता प्रयांत स्थान अजरम सर्वकर्म विवर्चिता जो लोग सन्यास की दीक्षा ले अग्निहोत्र का त्याग करके उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं और सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो क्रमश कल्याणकारी कर्म के पद पर आरूढ़ होकर नम्रता विनय और इंद्रिय संयम आदि गुणों को अपनाते तथा त्यक्ष व्रत का पालन करते हैं वे सब कर्मों से रहित हो अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं सर्वे वर्ण धर्म कार्याण समय राज्यवाक्या तक धर्मम दारुणम जीवलोकेजान स्वर्गम नाच कार्यो विचार राजन सभी वर्णों के लोग इस जीव जगत में अपने अपने धर्मानुसार कर्म का भली भांति अनुष्ठान करके सदा सत्य बोलकर तथा भयानक पाप कर्म का सर्वथा परित्याग करके स्वर्गलोक में जाते हैं इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए इस स्त्री महाभारती शांति परमड़े मोक्ष धर्म परमड़े परासर गीताम षणवत्यधिक द्विशतमहोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता विषयक दो सौ अध्या, अध्याय पूरा हुआ